तो रूपादि चतुष्ट पृथ्वी में पाकज हैं अनित्य हैं और अन्यत्र अन्यत्रि जल तेज वायु में इन रूपादि चार गुणों में से जो जो गुण रहेंगे वे अपाकज हैं और नित्य भी हैं अनित्य भी है जलवृत्ति रूप रस और स्पर्श ये नित्य भी है अनित्य भी है अपाकज है नित्य कौन सा होगा तो कहा जो नित्य नित्यम, तो नित्य जो जल है नित्य जल किसको कहा जाएगा जो ध्वंस से भिन्न होता हुआ ध्वंस का अप्रतियोगी जल हो उसे नित्य कहा जाएगा नित्य का लक्षण ये है ना ध्वंस भिन्नत्व सती ध्वंसा प्रतियोगी तव नित्यत्व जो ध्वंस से भिन्न हो ध्वंस का अप्रतियोगी हो वह नित्य है तो ध्वंस से भिन्न है कौन जल के परमाणु ध्वंस तो एक अभाव है और जल के परमाणु द्रव्य हैं तो अभाव से द्रव्य भिन्न है ना इसलिए ध्वंस से भिन्न माना जाएगा किसको जल के परमाणु को और वह नष्ट नहीं होता है जल का परमाणु इसलिए उसे कहा जाएगा जो नष्ट होता है उसे ध्वंस का प्रतियोगी कहते हैं और जो नष्ट नहीं होता उसे ध्वंस का अप्रतियोगी कहते हैं तो जल का परमाणु नष्ट नहीं होता है इसलिए वह ध्वंस का अप्रतियोगी होगा न कि प्रतियोगी तो ध्वंस अ ध्वंसा प्रतियोगित्वम हाँ तो दीर्घ हो जाएगा ना ध्वंसा प्रतियोगित्वम तो ध्वंस भिन्नत्वे सती ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्वम तो जल का परमाणु ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है इसलिए नित्य है ये कहा जाएगा जो ध्वंस से भिन्न हो ध्वंस का अप्रतियोगी हो वह नित्य होगा अब और उस नित्य परमाणु में जल के रहने वाला रूप नित्य कहलाएगा अपाकज होगा नित्य होगा और अनित्य जल कौन सा है कार्य रूप जल तो कार्य रूप जल है द्वेनुक आदि द्वेनुक से लेकर के समुद्र पर्यंत सारा जल जो है उत्पन्न होता है ना इसलिए प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा और नष्ट भी होता है तो अभाव का भी प्रतियोगी हो जाएगा तो ये अनित्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व व अनित्यत्वम जो प्राग अभाव का प्रतियोगी बने या ध्वंसा भाव का प्रतियोगी बने उसे अनित्य कहा जाता है तो द्वेणुकादि रूप जल दोनों अभाव के प्रतियोगी बनते हैं इसलिए अनित्य हैं दोनों लक्षण घटते हैं किसमें द्वेणुकादि में तो द्वेणुकादि है आपका अनित्य जल और उस अनित्य जल में रहने वाला रूप रस और स्पर्श वो हो जाएगा अनित्य अनित्य गतम इसमें अनित्य शब्द से द्वे अनुकादि रूप जल को लेना और गतम का अर्थ है रहने वाला तो अनित्य द्वेनुकादी जल में रहने वाला जो रूप रस गंध वह अनित्य है और नित्य जल में नित्य गतम इसमें नित्य शब्द से लेना जल के परमाणु को और जल के परमाणु में रहने वाले ये तीनों गुण नित्य हैं और पृथ्वी के परमाणु नित्य है कि नहीं और परमाणु पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श क्यों वो भी तो नित्य है तो नित्य गतम नित्य में होना चाहिए ना लेकिन ये कहा कि पृथिव्याम अनित्यम पाकजम अनित्यंच। इसलिए पृथ्वी को अलग किया है ना और बाकी इन तीनों को पृथ्वी से अलग अन्यत्र शब्द से लिया गया है नित्य पृथ्वी में तथा अनित्य पृथ्वी में रहने वाले ये चारों के चारों अनित्य ही है चाहे वो परमानुरूप नित्य पृथ्वी में रहे या द्वेणुकादी रूप अनित्य पृथ्वी में रहें उन्हें अनित्य ही कहा जाएगा ये कहते हैं हाँ पृथ्वी के परमाणु में भी चारो रहेंगे पृथ्वी के परमाणु में ही चार चारो रहते हैं पृथ्वी में जल में तो तीन ही रहते हैं गंध नहीं रहता और तेज में दो ही रहेंगे रूप और स्पर्श वायु में एक ही रहेगा स्पर्श तो नित्य वायु परमाणु रूप है उसमें रहने वाला स्पर्श नित्य हो जाएगा और द्वेणुकाद्य रूप वायु में रहने वाला स्पर्श अनित्य होगा और ये जो है आपका तेज तो तेज के परमाणु में रहने वाले रूप और स्पर्श ये नित्य होंगे और द्वेनुकादि रूप तेज में रहने वाले ये रूप स्पर्श अनित्य होंगे और चाहे नित्य जल हो तेज हो और वायु हो या अनित्य हो ये तीनों सब में अपाकज ही ये रहेंगे तीनों रूपादि अपाकज ही है अनित्य में भी अपाका जाए आगे क्या है को अभाव भी कहते है। आभाव जिसका होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं जिसका अभाव हो रहा है वह प्रतियोगी जैसे यहां घट नहीं है तो घट का अभाव है तो घट को प्रतियोगी कहा जाएगा किसका अभाव का यभाव प्रतियोगी और यभाव स अनुयोगी अभाव का एक प्रतियोगी होता है एक अनुयोगी होता है प्रतियोगी कहा जाता है जिस पदार्थ का अभाव है उसे अभाव का प्रतियोगी कहा जाएगा और जहाँ अभाव रहता है उस स्थान को कहा जाएगा अभाव का अनुयोगी अभाव के संबंधी दो हैं एक प्रतियोगी एक अनुयोगी अनुयोगी कहा जाएगा जहां अभाव रहता है उसे अभाव के आश्रय को कहा जाएगा अभाव का अनुयोगी और जिसका अभाव हुआ उसे कहा जाएगा अभाव का प्रतियोगी अप्रतियोगी तो अलग है प्रतियोगी जो नहीं है उसे अप्रतियोगी कहेंगे जो प्रतियोगी नहीं उसे अप्रतियोगी कहा जाएगा जैसे जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है तो यहां पर घट का अभाव है तो घट हुआ घटा भाव का प्रतियोगी और घट से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं घट को छोड़कर के वे सब के सब उस अभाव के अप्रतियोगी कहलाएंगे जिसका अभाव है वो प्रतियोगी और उससे अतिरिक्त सारे अप्रतियोगी कहलाएंगे और जहाँ अभाव है वो हो जाएगा अनुयोगी हाँ, वो भी अभाव है तो अभाव चार प्रकार का है ना हाँ अत्यंत अभाव और चारों अभाव में से जो भी जिसका अभाव होता हो वह उस अभाव का प्रतियोगी होगा तो तो आ, का हो हाँ तो ध्वंसाभाव का प्रतियोगी घट हुआ कहा जाएगा उस अभाव को कहा जाएगा घट प्रतियोगिक ध्वंसा अभाव प्रतियोगिक घट प्रतियोगिक ध्वंसा भाव घट प्रतियोगिक ध्वंसा भाव का अर्थ निकलता है घट का ध्वंसा घट ध्वंस को शास्त्रीय भाषा में कहा जाएगा घट प्रतियोगिक ध्वंसाभाव ध्वंस है ध्वन अनुस्वार और दंत्य सकार ध्वंस का और फिर अभाव अका स्वर्ण दीर्घ हुआ ध्वंसा भाव घट प्रतियोगिक ध्वंसा भाव एक ध्वंस कहो या प्रतिध्वंस कहो एक ही है ह क्या में अभाव आभाव में अभाव जहां अभाव होता है ये कहा मैंने वह अनुयोगी हां वह अनुयोगी जहां अभाव है वह अनुयोगी और जिसका अभाव है वह प्रतियोगी घट का अभाव है तो घट प्रतियोगी हुआ हा प्रतियोगी होंगे घट को छोड़कर के बाकी सब जो हैं घटा भाव के अप्रतियोगी हैं क्योंकि उनका अभाव नहीं है वो घट का अभाव है जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी होगा ना तो घट का अभाव है पट का अभाव नहीं कहां पर वो जिस स्थल विशेष में ऐसे यहां टेबल पर घट का अभाव है चश्मे का अभाव नहीं है चश्मा विद्यमान है तो माना जाएगा कि टेबल पर जो अभाव है उसका प्रतियोगी घट और चश्मा अप्रतियोगी यहां वस्त्र भी नहीं है लेकिन उस घटाभाव जब कहेंगे तो वस्त्र को भी उसका अप्रतियोगी ही कहा जाएगा जिसका अभाव है उसी को प्रतियोगी कहेंगे घटा भाव का प्रतियोगी केवल घट ही होगा दूसरे नहीं होंगे पट कोई नहीं होगा और जहां अभाव रहेगा वो अनुयोगी तो टेबल पर घट का अभाव है तो टेबल अनुयोगी हो गया और घट प्रतियोगी हो गया आगे क्या है हाँ? एककवादी व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्यवृत्तिकर्धपर्यता नित्य तु सर्वत्र सर्वत्र दिव्वाद्र सर्वन्यम तो रूप रस गंध स्पर्श ये चार विशेष गुण है ये जो 24 गुण है ना इनमें कुछ होते हैं साधारण गुण सामान्य गुण कहलाते हैं कुछ होते विशेष गुण यानी असाधारण गुण जो द्रव्य मात्रा में रहता हो सारे द्रव्य में सामान्य गुण तो जहां जहां अभी चौबीस गुणों के लक्षण ग्रंथ में लक्षण वाक्य के बाद वाक्य आएंगे जैसे ग्राण मात्र ग्राह्यो ग्राण ग्राह्यो गुणों गंध ये लिखा था ना और पृथ्वी मात्र वृत्ति ऐसे स्थान स्थान पर तत्तद गुण का लक्षण वाक्य आने के बाद वह जिन द्रव्यों में रहता है उन द्रव्यों का नाम बताया जाएगा तो यहां पर भी बताया जा रहा है नव द्रव्य वृत्ति कौन सा यानी संख्या पहले संख्या का लक्षण वाक्य आया संख्या नाम का जो गुण है उसका लक्षण क्या है कहते एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या गुण पद का भी अध्यार कर लेना गुण लक्षण प्रकरण चल रहा है ना तो प्रकरण से गुणह पद आएगा तो जो एक व्यवहार शब्द प्रयोग व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग तो एकत्व द्वित्व त्रित्व चतुष्ट्व इत्यादि शब्द है ना इन शब्दों को कहा जाएगा एकत्वादी और केवल व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग व्यवहार का अर्थ है शब्द प्रयोग और शब्द विशेष है संख्या के वाचक एकत्व द्व त्रित्व इत्यादि शब्द ये हैं संख्या के वाचक शब्द तो संख्या किसको कहा जाएगा तो कहते हैं एकत्व द्वित्व इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग वो कहलाएगा एकत्वादि व्यवहार व्यवहार का तो अर्थ है शब्द प्रयोग और शब्द कहने से तो शब्द सामान्य को लिया जाएगा घट पटह इत्यादि शब्दों का प्रयोग उसे उस प्रयोग के हेतु को संख्या नहीं कहा जाएगा एकत्व एकत्वादिवादि संख्या के वाचक शब्दों का जो प्रयोग एको घट इसमें शब्द एक शब्द प्रयोग ये घटगत एकत्व संख्या विद्यमान होने से घट में एकत्व संख्या के वाचक एक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो एकत्व आदि नहीं तो एक संख्या नहीं होगी तो एक वचन नहीं होगा ना ऐसे घटा संति इसमें बहुत्व तो संख्या है त्रित्व या त्रित्व संख्या से अधिक संख्या हो तो बहुवचन होता है एक घट के लिए घटा संति नहीं कहा जाएगा घटो स्तः घट हैं तो घटो ये द्विवचन होता है द्वित्व संख्या घट में रह रही है इसलिए घटो द्वो घटो कहो या घटो कहो घटो में जो औ विभक्ति आई है ना औ वो द्विवचन है वो द्वित्व को बताने के लिए आती है द्वितीय द्विवचन प्रत्यय जिस शब्द से आता है उस शब्दगत द्वित संख्या का अभिव्यंजक होता है द्वित संख्या को बताता है अभिव्यक्त करता है तो इस प्रकार ये एक घट द्व त्रयो घटा इत्यादि शब्द प्रयोग हो रहा है एक है दव त्रय इत्यादि ये हैंदी शब्दों का व्यवहार एकत्वादी संख्या के वाचक शब्दों का व्यवहार और इसका हेतु कौन है यदि उनमें एकत्वादी संख्याएं न हो तो एक घट घटो घटाहा ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होगा ओ, ए, ए, एक वचन सुविभक्ति आती है तभी जब प्रातिपदिक अर्थ में एकत्व की विवक्षा हो ये लोगों में पढ़ा है ना हे द्वेकयोर द्विवचनिक वचने तो द्वे क्योर द्विवचनिक वचने का मतलब प्रातिपदिक अर्थ में द्वित्व की व्यवक्षा हो तो द्विवचन एकत्व तो की विवक्षा हो तो एक वचन होगा तो द्वित्व एकत्व तो एक तो ये क्या है संख्याएं हैं, तो प्रातिपदिक अर्थ है घट प्रातिपदिक है घट शब्द और घट शब्द का जो अर्थ है वो है आपका प्रातिपदिक अर्थ और उसमें एकत्व तो की भी होगी एक ही घट को बताने की इच्छा होगी वक्ता को तो एक वचन होगा का मतलब एकत्व तो संख्या यदि घट में न होती तो घट वर्तते ऐसा शब्द प्रयोग न होता वो बताता है कि घट रूपी द्रव्य में एकत्व तो संख्या समवाय सम्बन्ध से रह रही है ये कौन बता रहा है एक वचन घटो यहाँ पर जो द्विवचन आया वो बता रहा है कि घट रूपी द्रव्य में द्वित्व संख्या रह रही है तो ये एकदि व्यवहार का जो हेतु है कारण है उसे कहा जाता है संख्या और हेतु शब्द से लेना असाधारण हेतु नहीं तो नौ साधारण हेतु तो सबके प्रति होते ही हैं ईश्वर ईश्वर ईश्वर ज्ञान ईश्वर कृति इन सब को भी नौ साधारण कारणों में गिना है काल आकाश प्रागभाव इत्यादि को भी तो उन साधारण कारणों को छोड़ने के लिए हेतु शब्द से यहाँ लेना असाधारण हेतु तो एकत्वादी शब्द प्रयोग का जो असाधारण कारण है उसे संख्या कहते हैं संख्या होने से ही संख्या के वाचक शब्दों का प्रयोग होगा तो संख्या हो गई एकत्वादि व्यवहार का असाधारण कारण वो संख्या है ये हुआ अब आगे कहते हैं ये संख्या गुण होने से समु संबंध से रहेगा द्रव्य में तो कौन से द्रव्य में रहेगा तो ये साधारण गुण है इसलिए नौ द्रव्य में रहेगा तो सा नवद्रव्यवृत्ति ही सानि संख्या जिसका एकदि व्यवहार असाधारण हेतुत्व ये लक्षण बताया गया वह संख्या सा शब्द से लेना नवद्रव्यवृत्ति द्रव्य शब्द से पृथ्वी जल, तेज इत्यादि में से प्रत्येक को लिया जाता है और उसका विशेषण और जोड़ने से सभी को लिया जाएगा तो नव द्रव्य का मतलब पृथ्वी से लेकर के मन तक सभी के सभी द्रव्यों में संख्या रहेगी पृथ्वी में भी रहेगी इसलिए तो कहा पृथ्वी का लक्षण करते हुए गंधवत्तम पृथ्वी लक्षणम सा द्विधा द्विधाएं दो प्रकार की है तो द्वितीय संख्या रहेगी ना में नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की हैं मतलब तो उसमें द्वितीय संख्या रह रही है नित्य हैं कारण रूपा अनित्य हैं कार्य रूपा और नित्य जो हैं कारण रूपा वो परमाणु है वो भी असंख्य हैं तो असंख्य भी एक संख्या है और वो जो संख्या है वो परमाणु में परमाणु भी द्रव्य है उनमें रह रही है इसलिए ऐसा कोई द्रव्य नहीं मिलेगा जिसमें संख्या न हो इसलिए इस संख्या नाम के गुण को कहा जाता है सामान्य गुण और बाकी को विशेष गुण ये जो रूपादि चार पढ़े ये विशेष गुण है वो पृथ्वी जल तेज वायु इन चार में ही रहेंगे आकाश में रूपाधि चार में से एक भी नहीं रहेगा तो इसलिए इन चारों को असाधारण गुण कहा जाएगा न कि साधारण गुण और संख्या साधारण गुण है जो सभी द्रव्य में रहे उसे साधारण गुण कहा जाता है और इसके प्रकार कितने हैं आश्रय तो हो गया नवद्रव्य और प्रकार कितने होंगे तो प्रकार बताते हैं एकत्वादि परार्ध पर्यंता एकत्व तो से लेकर के परार्ध पर्यंत है अंतिम संख्या का नाम है परार्थ उससे आगे कोई संख्या नहीं होती है वही परार्ध का पर्यायवाची हो जाएगा असंख्य किसकी यही तो परिभाषा है परार्ध क्या है तो असंख्य असंख्या यानी जिसकी कोई गिनती नहीं है उसे परार्ध कहा जाएगा तो एकत्वादि परार्थ पर्यंता उसमें जो प्रथम संख्या है एकत्व संख्या इसकी विशेषता बताई जा रही है कि एकत्व संख्या कैसी है तो कहते एकत्वम नित्यम अनित्यंच एकत्व नित्य भी है अनित्य भी है वो है प्रकार का है कौन एकत्व एकत्व नित्य नित्यम, नित्यम तो का नित्य एकत्व किसको कहा जाएगा तो अनित्य ग्यम तो नित्य द्रव्य में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है तो नित्य द्रव्य कौन है आ? आ? पांचों द्रव्य अंतिम पांचों द्रव्य और पहले चार द्रव्यों के परमाणु ये नित्य है तो नित्य गतम इसमें नित्य शब्द से लिया जाएगा पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को और आकाश काल दिशा आत्मा मन को और इनमें रहने वाला जो एकत्व वो रहेगा नित्यगत एकत्व तो शब्द का अर्थ होगा उसे नित्यगत कहा जाएगा नित्य द्रव्य में रहने वाले एकत्व तो संख्या को कहा जाएगा नित्यगता एकत्व तो संख्या और वो जो नित्यगत एकत्व तो संख्या है वो है नित्य तो नि परमाणु पृथ्वी के नित्य हैं लेकिन असंख्य हैं लेकिन एक एक की दृष्टि से जब देखते हैं असंख्यों में से एक एक परमाणु को देखते हैं तो हरेक परमाणु में एकत्व संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी वो जो हरेक परमाणु में रहने वाली एकत्व संख्या है वह नित्य परमाणुगत एकत्व संख्या होने से नित्य है ऐसे आकाश कितने हैं एक है नित्य द्रव्य है और उसमें रहने वाली एकत्व संख्या नित्य होगी नित्य है दिशा नित्य द्रव्य है उसमें रहने वाली एकत्व संख्या नित्य होगी काल नित्य द्रव्य है उसमें रहने वाली एकत्व संख्या भी नित्य होगी ऐसे आत्मा उनका आपस में भेद है लेकिन एक एक आत्मा में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वह नित्य गत होने के कारण नित्य होगी ऐसे मन में काल में तो रहती है ना संख्या काल द्रव्य है तो द्रव्य है तो उसमें समय संबंध से संख्या रहेगी एक कालावच्छेद न ये कहा जाता है कि नहीं काल को अभी जब काल रूपी द्रव्य का लक्षण बताया गया और उसके अवान्तर भेद बताते समय बताया गया कि वो एक है विभू है नित्य है तो एक है का मतलब उसमें एक तो संख्या रहती है जैसे आकाश एक है तो उसमें एकत्व तो संख्या रहती है तो नित्य गतम, नित्यम और अनित्यगतम अनित्यम कौन एकत्व तो? एकत्व तो यानी एकत्व तो संख्या तो अनित्य द्वेणु का दि द्रव्य ग संख्या को अनित्य कहा जाएगा एकत्व तो संख्या को ये एकत्व तो संख्या की विशेषता बताई कि वो नित्य भी होती है अनित्य भी होती है और बाकी द्वित्वादि परार्ध पर्यंत जितनी संख्याएं हैं वे सारी संख्याए चाहे नित्य द्रव्य में रहे या अनित्य द्रव्य में रहे वो अनित्य ही है इसलिए लिखते हैं कि द्वित्वादि कंतु सर्वत्र अनित्यम एवं सर्वत्र से लेना नित्य अनित्य उभयात्मक द्रव्य में रहने वाला कौन द्वित्वादि वह अनित्य ही हैं चाहे वो नित्य परमाणु में रहे कौन द्वित्वादि संख्याएं या आत्मा में रहे या आकाश में रहे या काल में रहे आकाश में तो संख्या रहेगी ही नहीं रहेगी तो जिन में जिन में रहती हैं उनमें वो अनित्य ही है तो दिव्यदि कंतु सर्वत्र अनित्यम एव अब आ रहा है परिमाण संख्या के बाद परिवान नाम का गुण इसका लक्षण बताया जा रहा है परिमान पर चर्चा हम लोग करते हैं कल